संक्षिप्त महाभारत अश्वे पर्व संवर्त का मरुत्व को सुवर्ण की प्राप्ति के लिए महादेव जी की नाममयी स्तुति का उपदेश करना मरुत्व की संपत्ति से बृहस्पति का चिंतित होना और उनकी प्रेरणा से इंद्र का मरुत्व के पास अग्नि को भेजना संवर्त कहते हैं राजन हिमालय के पृष्ठ भाग में मृद्यवान नामक एक पर्वत है जहाँ भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं उस पर्वत पर रुद्रगण राध्यगण विश्वगण यमराज वरुण अनुचरों सहित कुबेर भूत, पिशाच, कुमार, गंधर्व अफसरा, यक्ष, देवर्षि आदित्य मरुत और यात धानगण सब ओर से घेरकर उमापति महादेव जी की उपासना करते रहते हैं उनका श्री विग्रह तेज से जामान रहता है संसार का कोई भी प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से उनके स्वरूप को नहीं देख सकता वहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंडक न वायु का प्रकोप होता है न सूर्य के प्रचंड ताप का उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख और प्यास नहीं लग जाती बुढ़ापा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होने पाता तथा दूसरा कोई भी भय भी नहीं रहता उस पर्वत के चारों और सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए सुवर्ण के अनेकों शिखर है अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन स्वर्ण शिखरों की रक्षा सदा रक्षा करते हैं वहां जाने के बाद तुम पहले जगत विधाता भगवान शंकर को नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्थिति करना भगवान आपरुद्र अर्थात दुख के कारण को दूर करने वाले सीतीक अर्थात गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पुरुष अर्थात अंतर्यामी सुवर्चा अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात अत्यंत तेजस्वी, अर्थात धारी। कराल अर्थात रूप वाले, वाले, हरे नेत्रों वरद भक्तों को अभिष्ठ वर प्रदान करने वाले त्रक्ष त्रिनेत्रधारी ऊषा के दांत उखाड़ने वाले वामन शिव याम्य अर्थात यमराज के गण स्वरूप अव्यक्त रूप सदवृत अर्थात तदाचारी शंकर शंकरेम्य अर्थात कल्याणकारी हरिकेश भूरे केशो वाले अर्थात स्थिर पुरुष हरिनेत्र मुंड क्रुद्ध उत्तरण अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले भास्कर अर्थात सूर्य रूप सुतीर्थ अर्थात पवित्र तीर्थ रूप देवदेव रंगहस रंगहस अर्थात वेगवान अर्थात सिर पर पगड़ी धारण करने वाले सुवक् अर्थात सुंदर मुख वाले सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों नेत्रों वाले मृदवान काम पूरक अर्थवा नंद अर्थात पर्वत पर शयन करने वाले प्रशांत यति अर्थात संयमी चीरवासा अर्थात चीर वस्त्र धारण करने वाले विल्व अर्थात बेल का दंड धारण करने वाले सिद्ध सर्वदंड अर्थात सबको दंड देने वाले मृग व्याद अर्थात आर्धा नक्षत्र की सभी मंत्र सिद्ध कर लिए हैं ऐसे चक्षुष अर्थात नेत्र हिरण्य बाहू अर्थात स्वर्ण के समान सुंदर भुजाओं वाले उग्र अर्थात भयंकर के पति लेलिहान अर्थात अग्नि रूप से अपने द्वारा भविष्य का आस्वादन करने वाले गोष्ठ अर्थात वाले पशुपति भूतपति वृक्ष अर्थात धर्म स्वरूप मातृभक्त सेनानी अर्थात कार्तिकेय रूप मध्यम श्रोहस्त अर्थात हाथ में सुहा ग्रहण करने वाले ऋतविज रूप पति अर्थात सबका पालन करने वाले धनवी भार्गव अज अर्थात जन्म रहित कृष्ण नेत्र अपने रूप मुख वाले महाद्युति अनंग अर्थात निराकार सर्व विशाम पति अर्थात सबके स्वामी विलोहित रक्तभ दीप्त तेजस्वी दिप्ताक्ष अर्थात दे दीप्यमान वाले महोजा अर्थात महाबली, वसुरेता अर्थात हिरण्यवर्ज सुवसुस अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात सुंदर शरीर वाले, वाले, पृथु मृगचर्म अथवा भोजपत्र धारण करने कपालमाली मुंड वाला धारण करने वाले, वाले सुवर्ण मुकुट महादेव कृष्ण अर्थात सचिदानंद स्वरूप त्रम्बक अर्थात त्रिनेत्र धारी अन क्रोधन अर्थात दुष्टों पर क्रोध करने वाले अनिशंस अर्थात कोमल स्वभाव वाले मृदु बाहुशाली दंडी अर्थात कठोर कर्म से दूर रहने वाले सहस्त्रशिला अर्थात हजारों मस्तक वाले सहस्त्र चरण स्वधा स्वरूप बहुरूप और दृष्टि नाम धारण करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव महायोगी अविनाशी हाथ में त्रिफुल धारण करने वाले वरदायक को मारने वाले त्रिनेत्रधारी त्रिभुवन के स्वामी महान बलवान सब जीवों की कारण सबको धारण करने वाले पृथ्वी का भार संभालने वाले जगत के शासक कल्याणकारी सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप विश्वेश्वर जगत को उत्पन्न करने वाले पार्वती के पति पशुओं के पालक विश्वरूप महेश्वर विरूपाक्ष दस अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले उग्र स्थान शिव रुद्र सर्व ईश्वर अजन्मा शुक्र पृथु प्रितु, पृथुहर वर विश्वरूप विरुपाक्ष बहुरूप उमापति कामदेव को भस्म करने वाले हरचतुरमुख एवं शरणागत वस्थल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो जाना राजन वे महान देवता महावेगवान और महामना हैं। उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें की प्राप्ति राजा मृत ने वैसा ही किया इसी से वे यज्ञ का सारा संभार अलौकिक रूप से करने लगे उनके कारीगरों ने वहां रहकर सोने के बहुत से पात्र तैयार किए उधर बृहस्पति ने जब सुना की राजा मृत को देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हुई है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ वे चिंता के मारे पीले पड़ गए और यह सोचकर कि मेरा शत्रु संपत्त बहुत धनी हो जाएगा, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया देवराज इंद्र ने जब सुना कि बृहस्पति के अत्यंत संतप्त हो रहे हैं तो वे देवताओं को सांस लेकर उनके पास गए और इस प्रकार पूछने लगे वे प्रबर आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुख कैसे प्राप्त हुआ है आप उदास और पीले क्यों हो रहे हैं बताने की कृपा कीजिए मैं आपको दुख देने वालों का नाश कर डालूंगा बृहस्पति ने कहा इंद्र लोग कहते हैं कि महाराज मृत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तथा यह भी सुनने में आया है कि संवर्त ही आचार्य होकर वह यज्ञ कराएंगे किंतु मेरी इच्छा है कि संवर्त के आचार्यत्व में उस यज्ञ का अनुष्ठान न होने पावे इंद्र ने कहा गुरुदेव आप तो देवताओं के पुरोहित हैं आपने जरा और मृत्यु दोनों को जीत लिया है फिर संवर्त आपका क्या बिगाड़ सकते हैं बृहस्पति जी ने कहा देवराज शत्रुओं की समृद्धि का शत्रु समृद्धशाली होना चाहता है यही सुनकर मैं उदास हो रहा हूं तुम कोई न कोई उपाय करके संवर्त अथवा राजा मृत को कैद कर लो यह सुनकर इंद्र ने अग्नि देवता से कहा अग्निदेव यहाँ आओ मैं तुम्हें राजा मरुत के पास भेजता हूँ उनकी सम्मति लेकर बृहस्पति जी को उनके पास पहुँचा दो वहाँ जाकर राजा से कहना कि बृहस्पति जी ही आपका यज्ञ कराएंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे अग्निदेव ने कहा मघवन मैं बृहस्पति जी को मरुत के पास पहुँचा आने के लिए आपका दूध बनकर जाऊंगा और ऐसा करके आपके आज्ञा का पालन तथा बृहस्पति जी का सम्मान करूंगा जह कर धूम में ध्वजा वाले महात्मा अग्निदेव वहां से चल दिए उन्हें आते देख मरुत ने सम्वर्ध से कहा मुने बड़े आश्चर्य की बात है कि आज अग्निदेव मूर्तिमान होकर यहाँ पधारे हैं आज हमें इनका साक्षात दर्शन मिला आप इनके स्वागत के लिए आसन पाद्माद्य अर्घ्य और गौ प्रत गौ प्रस्तुत कीजिए अग्नि कहा राजन मैं आपके दिए हुए पाद्य अर्घ्य और आसन आदि को पा चुका इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय मैं इंद्र की आज्ञा से दूध बनकर आपके पास आया हूँ मृत ने कहा अग्निदेव श्रीमान देवराज सुखी तो है ना वे मुझसे संतुष्ट तो हैं संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताइए अग्निदेव ने कहा राजन देवराज इंद्र बड़े सुख से हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं संपूर्ण देवता भी उनके अधीन ही है अब उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास पठाया है उसे सुनिए वे मेरे द्वारा बृहस्पति जी को आपके पास भेजना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि बृहस्पति जी आपके गुरु हैं अतः ये ही आपका यज्ञ कराएंगे आप मरण धर्म हों ये आपको अमर बना देंगे मृत ने कहा भगवान मेरा यज्ञ कराने के लिए ये विभ्र वर्ग जी यहाँ उपस्थित हैं बृहस्पति जी के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ वे देवराज इंद्र के पुरोहित हैं मेरे जैसे मनुष्य का यज्ञ कराने उन्हें शोभा नहीं देता देव ने कहा राजन यदि जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर देवलोक के भीतर जितने बड़े बड़े लोक हैं वे सब आपके लिए सुलभ हो जाएंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप यशस्वी होने के साथ ही स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करेंगे दिव्यलोक प्रजापति लोग और देवताओं के राज्य पर भी आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। नहीं, कहा मैं तुम्हें सावधान नहीं तो क्रोध में भर कर मैं अपने दारूण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा संवर्थ की बात सुनकर अग्निदेव भस्म होने के भय से पीपल के पत्ते की तरह काटने लगे और तुरंत लौट कर देवताओं के पास चले गए उन्हें लौटे देख इंद्र ने बृहस्पति जी के सामने ही पूछा अग्निदेव तुम तो मेरी स्वीकार है या नहीं अग्नि ने कहा देवराज राजा मृत को आपकी बात पसंद नहीं आई बृहस्पति जी को तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कहलाया है मेरे बारम्बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि जी ही मेरा कराएंगे। इंद्र ने कहा अग्निदेव एक बार फिर जाकर राजा से मेरी बात कहो। यदि वे नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर का प्रहार करूंगा। अग्नि ने कहा देवराज ये गंधर्वों के राजा यहाँ मौजूद है इन्हें को दूध बनाकर भेजिए मुझे तो वहाँ जाते डर लगता है क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्त ने बड़े क्रोध में आकर मुझसे कहा था अग्नि यदि फिर बृहस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए आओगे तो मैं क्रोध भरी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म, कर इंद्र ने कहा, तुम्हें भस्म करने वाला दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे स्पर्श से सभी लोग डरते हैं अग्नि कहा महेंद्र जरा राजा सरिया के यज्ञ का तो स्मरण कीजिए जहाँ चवन मुनि यज्ञ कराने वाले थे आप क्रोध में भरकर उन्हें मना करते ही रह गए और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभाव से अश्विन कुमारों के साथ सोम रस का पान किया उस समय आप अत्यंत भयंकर वज्र लेकर उन्हीं के ऊपर प्रहार करना चाहते थे किंतु उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबल से आपकी बाह को वज्र सहित जकड़ दिया तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महर्षि के शरण में जाना पड़ा था अतः छात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है ब्रह्म बल से बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है मैं ब्रह्म तेज को अच्छी तरह जानता हूं अतएव मुझे संवर्थ को जीतने का साहस नहीं होता